अष्टावीता चौथा प्रकरण आत्मज्ञानी की स्थिति धीरस्य खेलतो कहे यह संभव है कि स्थित प्र आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है सत्राद्यादेवता अहो त्रिथ तो योगी न हर्ष मुपग्छति इंद्रा दि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्ष रूप विकार नहीं प्राप्त होता पुण्य पापा जायते न शापस्त धूमे न यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार का संस्पर्श नहीं होता तमानं जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्म स्वरूप ही है फिर यदि वह प्रारब्ध से स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है चतुर्विधे ब्रह्मा से तक चार प्रकार के के प्रकार प्राणियों में पुरुष की यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्व के ही भाव भावात्मक दोनों स्थितियों को प्रती जानता है यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है आत्मानं जानाति जगदीश्वरम् यद्वेति न भयम तस्य कुच कोई वीरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है इसलिए वह सब कुछ कर सकता है उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता इति श्रीमद् अष्टावक्र मुनि श्रीमदअ्या शिष्य प्रोक्ताोल्लासम नाम चतुर्थम प्रकरण समाप्त